ऐसी बस आ गए मतंग जी यहां आज सवेरे सवेरे इसका मुंह दिख गया पता नहीं आज का दिन कैसे बीतेगा क्रोध ही चांडाल है क्रोध ही चांडाल है आप चाहे जितने बड़े हों यदि आपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की है क्रोध सहसा नहीं आता विषया तो कुंश संगस्तेषपजाते विषयानध्यात पुंश संगस्ते संगात्येते काोधोजा क्रोधा भवती सोह सोहामृतिभ्रम स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाश बुद्धिनाशा प्रणश्य ठीक से भगवत चिंतन बनेगा तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा क्रोध की जड़ कहां से है कुल विषयान ध्या तो संगस्ते सूख जाए थे भगवत चिंतन छोड़ करके नाशवान जगत का भोगों का चिंतन जब करता है तो उन भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है और वह आसक्ति आसक्ति के कारण कामनाएं उत्पन्न होती है और कामना की अपूर्ति में क्रोध होता है क्रोध से सम्मोह होता सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से विनाश हो जाता है एक बेचारी बंगिन झाड़ू लगा रही थी और एक ब्राह्मण देवता स्नान करके आ रहे थे एक कंकड़ी झाड़ू से छिटक कर ब्राह्मण के पग में लग गई अब तो महाराज बहुत नाराज हो गए इतने नाराज हुए उसने कहा महाराज क्षमा करो मेरे अपराध को गलती हो गई जो कोई दंड दो तो दंड स्वीकार है पर माने नहीं गाली गलौच पर उतर आए मारने पीटने पर उतर आए वो तो ठहरी वो महाराज गई और ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया बोले चलो मेरे घर तुम तो मेरे पति हो तो महाराज लोग भीड़ इकट्ठी हो क्या कह रही है बोले ये मेरे पति है घर नहीं जा रहे हैं झगड़ा होते हुए राजा के पास पहुंच गया राजा ने पूछा ये तुम्हारे पति कैसे हुई बोले महाराज देखो धोखे से अपराध बना मैंने उसकी क्षमा याचना भी कर ली अनुनय विनय भी, भी की पर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ हमने तो संतों से सुना है क्रोध चांडाल होता है और मैं चांडाली हूं ये मेरे पति ही तो हुए इसलिए अब ये अपने घर में जाने योग्य नहीं है आप आज्ञा दे मीनू को अपने घर में ले जाऊं बेचारे पंडित का रोष ठंडा हो गया और राजा ने कहा पंडित जी ब्राह्मण क्षमा गुण के कारण ही श्रेष्ठ है इसलिए क्षमा गुण को धारण करो नहीं तो फिर अपनी ब्राह्मणता से हाथ धोना पड़ेगा फिर अब की बार झगड़ा हुआ तो फिर वही जाना पड़ेगा तुमको वही रहना पड़ेगा क्रोध ही चांडाल है क्रोध का परित्याग करना चाहिए ये जाकर ये ऋषि ये जाकर सरोवर में फिर से उसने गोता लगाया हाहा हा जैसे ही गोता लगाया अब यह चरित्र भक्तमाल जी का विलक्षण चरित्र है जैसे ही उस ऋषि ने गोता लगाया गोता लगाते ही विचित्र स्थिति हो गई जलसो रुधिर भयो नाना प्रमि भर गयो जल भर गयो तो रुधिर भय नाना प्रमी भर गए नयो पायो सोच तो ना अभागी है नयो पायो सोच तो जानना भागी क्यों हो गया भक्तापराध का कोई प्रायश्चित नहीं है सारे पापों से युक्त जीव वो तीर्थ में अवगाहन करे तो तीर्थ उसे निष्पाप बना देगा पवित्र कर देगा किंतु भक्तापराध लगा हुआ हो तो भक्तापराध को छुड़ाने की सामर्थ्य गंगा आदि पवित्र तीर्थों में भी नहीं है इसलिए संत के अपराध से बचना चाहिए वो सवरी की महिमा नहीं जानते परम भक्ता सबरी का अपराध ऐसा बना ऐसा अपराध सब, सबरी का बना और सबरी का अपराध करके वे ऋषि जब जल में गोता लगाए तो जल सो रिधिर भयोग जल रक्त हो गया रक्त ही नहीं हो गया नाना क्रमी भर गयो। अनेक प्रकार कीड़े उसमें हो गए पर वे यह नहीं समझ रहे थे कि ये हमारे ही पाप का फल है हम हमारे द्वारा जो भक्ता अपराध हुआ है भक्त का तिरस्कार हुआ है भक्त से द्वेष हुआ है उसी का दुष्परिणाम ये है वो ये नहीं समझ रहे थे वो तो ये कह रहे थे कि अरे मुझे नेक छू गई और तब तो ये दशा हो गई जल की ये बुद्धि में नहीं सोचते थे कि वो भी तो यही नहाती होगी इतनी ही अपवित्र है तो सबरी भी तरती है इसी सरोवर में स्नान करती है और अब तो उन्होंने फिर पंचायत जोड़ी संतों की कहा आज एक बहुत बड़ी हानि हम लोगों की होगी क्या हानि हुई भाई बोले अब बहुत दूर दूर जंगल में कहीं जल का स्रोत जहां होगा वहां किसी झरने पर हम लोगों को स्नान ध्यान के लिए जाना पड़ेगा सरोवर का जल रक्त हो गया उसमें किले हो गए कैसे हो गए अरे बोले महाराज कुछ मत पूछो सबरी मुझे छू गई और मैंने जल में स्नान किया महाराज वो अपावनता ऐसी थी कि जल अपवित्र हो गया अरे ये तो बहुत बुरा हुआ चलो सो so, सब सही है जो दैव सहारा सहन करना पड़ेगा अब बसा गए यहां क्या करें यहां प्रिया जी ने उस ऋषि को अभागी कहा क्यूं जाने ना अभागी है भक्त की महिमा न जानने वाला ही अभागा है और जब भक्त की महिमा का बोध होता है तब बड़े बड़े ऋषि भी गदगद हो जाते हैं जब तक भक्त की महिमा का बोध नहीं हुआ तब तक दुर्वासा जी के चित्त में परीक्षा लेने की भावना बनी रही और जब भक्त की महिमा का बोध हुआ तो दुर्वासा जी कह रहे हैं अहो अनंतना महत्व दृष्ट मध्य मे कृतागसोपियजन मंगला शमी से हमारे महाराज जी कहते थे अहो अनंत अनंतदासान का भाव कहते थे अहो अनंत दासानाम का तात्पर्य है दुर्वासा जी कह रहे हैं आज मुझे भक्त की महिमा का बोध हो गया इसलिए मेरा ऋषित्व तो सफल हो गया मेरा ब्र सफल हो गया मेरे सारे जीवन की साधना सफल हो गई क्योंकि मुझे भक्त तत्व का बोध हो गया हरिदासानाम नहीं अनंत दासानाम भगवान अनंत हैं और उनके भक्त अनंत हैं भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम अनंत हैं और भक्तों के नाम रूप गुण लीला धाम भी अनंत हैं के अनंत भक्तों की अनंत महिमा का बोध मुझे हो गया इसलिए आज मेरा ऋषित्व सफल हो गया मेरे जीवन की सारी तपस्या सार्थक होगी पर इतने दिनों तक ये तपस्या करके भी और भक्ता सबरी की महिमा को नहीं जान पाया इसलिए प्रियादासी कहते हैं तोह जाने ना अभागी है ये अभागा भक्त की महिमा को नहीं जानता अब तो ऋषि मुनि दूर दूर जा करके अपना नित्य कृत्य करते, करते महात्माओं को पानी की बहुत जरूरत पड़ती रहती है उनके शौचाचार के कारण जल की बहुत आवश्यकता होती है बहुत दूर दूर, दूर बेचारों को जल लाना पड़ता है स्नान करने जाना पड़ता और वे सारा दोष सबरी के ऊपर मरता फिर कहते कि चलो कोई बात नहीं श्री राम जी का अवतरण तो हो ही चुका है और वे अयोध्या से चलकर हम ऋषि मुनि महात्माओं पर कृपा करने के लिए दंडकारिण्य में पधारेंगे ही और उस समय फिर राम जी से हम लोग प्रार्थना कर लेंगे हे प्रभु आपकी चरण रस से अहिल्या कर गई तो आप अपना चरण छुपा दीजिए और इस सरोवर का जल पवित्र कर दीजिए हम तो यही इच्छा रखेंगे और तो दर्शन मिल गया तो सब कुछ मिल गया और भगवान आकर हमारे दुख दर्द को जरूर हमसे पूछेंगे पर उनमें भी उनमें बड़ी प्रतिस्पर्धा थी महाराज एक महात्मा ऐसे थे जो कई हजार वर्ष से एकाहार करते थे चौबीस घंटे में एक समय कोई एक कन्दुल फल ले लेते ले थे एक थे बोले मैं हजारों वर्ष से एकाह हूं भगवान मेरे यहां आएंगे पहले पहले हमसे पूछेंगे कहो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। उनके उसी पंक्ति में थोड़ी दूर एक और ऋषि का आश्रम था वो सूर्य को फल खाते थे फलाहारी थे बोले तो हमारे यहां आएंगे भगवान क्योंकि हम हजारों वर्ष से फलाहार कर रहे हैं उनसे आगे एक और महात्मा थे वो दूधाधारी थे दूध ही पीते थे बस बोले न एकाहरी के यहा भगवान आएंगे ना फलाहारी के यहाँ भगवान आएंगे भगवान तो मेरी साधना बड़ी ऊंची है मैं केवल दूध पीकर भजन करता हूं मेरे यहां भगवान आएंगे उनके बगल में एक ऐसे महात्मा थे जो जलाहारी थे तो कुछ नहीं खाते पीते केवल जल ही पीते थे बोले ना एकाहारी के आएंगे ना फलाहारी के आएंगे ना दूध के आएंगे केवल जलाहरी के आएंगे उनसे भी आगे संत थे पत्ता खाते रहते थे बोले पत्ता हरी के यहां आएंगे उनसे आगे एक महात्मा ऐसे विलक्षण थे वे केवल पवन का आहार करके रहते थे वायु पी करके रहते थे बोले किसी के यहां भगवान नहीं जाएंगे पवन हरी के पास सबसे पहले आएंगे और राम और सबरी सबरी ने कोई तप्तकृ नहीं किया सबरी ने कोई चांद्रायण नहीं किया सवरी ने कोई अष्टांग योग नहीं किया सवरी तो केवल राम नाम का जप करती है और गुरु वचनों में विश्वास रखकर प्रभु दर्शन की अपलक प्रतीक्षा करती है सवरी की प्रतीक्षा का बड़ा प्यारा वर्णन किया है प्रियादास जी ने लावे बन बेर लागी राम की शेर र लागी राम की अवसेर भल चाखे धरी राखे फिर मीठे ऊन आ चाखे धरी रखे पीर मीठे उन मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाए रू मार में जाए तब लोचन बिछाए लोचन बिछाए पलक पावरे बिछाती है आवेर घुराए दृग पावे निज भोग हाँ आवे बुराई आवेन ऐसे ही बहुत दीन बीते मग ही, ही बहुत दीन जो है आय तो गए ओचक सोते सब सो हा आय गए ओचक सोते सब लावे बन बेर मन में जाकर बेर लाती है कनबूल फल लाती है और कनबूल फल ला कर के लावे बन बेर क्यों बोले लागी राम की अब से राम जी के दर्शन की प्रतीक्षा में आज आएंगे न? और चाखे धरी चख चख करके फलों को रखे अब इस बात पर कई लोगों को बड़ा भारी इतराज है जूठे फल सबरी के खाए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है ढिलनी का जूठा खाएंगे हमारे यहां भक्तमालियों की परंपरा में इस पंक्ति का बड़ा सुंदर अर्थ किया गया है भल चाखे धरी राखे फल चाक है धरी राख है सबरी जी फल संचय करने जब जाती तो उस वृक्ष के एक फल को तोड़कर परिपक्व फल को वेर को तोड़कर चक करके देखती इस वृक्ष के फल मीठे हैं कि नहीं जब ये समझ लेती कि ये मीठे हैं तो फिर उन वेरों को तोड़ करके अपनी झोली में रख लेती और कई आर, प्रेमावेश होता तो उसको फेंकना भूल जाती उस बेर को भी उसी में मिला देती इसलिए वे प्राय सब झूठे थे और दूसरी बात सबरी कोई कमंडल भर के जल थोड़ी रखती कि पहले खा करके फिर हाथ धो ले और इसके बाद फिर फल संग्रह करे ओ बेचारी भोली भाली ओ कोई हस्त प्रक्षालन नहीं करती और वो फल का संग्रह करती इसलिए संतों ने स्पष्ट किया है संतों ने स्पष्ट किया है कि वे झूठे फल थे वैसे झूठे नहीं थे पर झूठे हाथों से छुए हुए झूठे थे और प्रेमावेश में कई ऐसे फल भी आ गए थे जो जिनकी काणी खोर थोड़ा सा दांत से काटकर जिनको देख लिया गया था ऐसे फल भी आ गए थे सूरदास जी ने भी अपनी वाणी में कहा है खाटे फल मीठे लाई जो खट्टे फल थे उनको छोड़ दिया तजी मीठे लाई जूठे भय सुसहस सुनाई वो झूठे इसलिए भय कि झूठे हाथ से उतारे गए झूठे भय और श्री नामदेव जी ने तो अपनी वाणी में कहा है फल फलसवरी के खाए विशिष्ठानसराए एक अमरदास जी नाम के संत हुए अमरदास जी ने कहा मीठे मीठे चा खिलाए भीलनी कौन सी आचार वती कौन सा आचार विचार था नहीं रूप रंग रति एक रति भी रूप रंग नहीं था जाति हूं जाति हूं मैं कुल बड़ी ही कुचिलनी झूठे फल खाए राम सकुचे न भाव जानी तुम तो प्रभु ऐसी कही करी रस की रसीलिनी साची प्रीति करे कोई अमर दास तरे सोई साची प्रीति करे कोई अमर दास तरे सोई प्रीति सो तर गई गोकुल प्रीति ही सो तर गई गोकुल केवल प्रेम प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं नालम द्विजत्व देवत्व ऋषित्व बात्मजा प्रीणना मुकुंद न वृत्तम न बहुता भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना पर्याप्त तो नहीं है न आलम देवत्वम देवता होने से प्रसन्न हो जाएंगे ये भी आवश्यक नहीं ऋषित्वम ऋषि होने से प्रसन्न हो जाएंगे ये भी आवश्यक नहीं आज बहुत सदाचारी के ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे यह भी आवश्यक नहीं न वृत्तम न बहुज्ञता बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया उसके प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे बोले तो यह भी आवश्यक नहीं है तब भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं प्रियते मलया भक्त्याद विदम वनम भगवान केवल भक्ति पर रीझ जाते हैं बाकी तो सब भगवान के लिए विडम्बना की मां तो सबरी जी प्रेमावेश में रहती थी इसलिए कुछ ऐसे बेर भी उनकी झोली में आ जाते थे जो कटे हुए थे थे दांत से काटे हुए थे ऐसे फल भी आ जाते हमारे ब्रजमंडल के एक सिद्ध संत हुए हैं श्री नारायण स्वामी जिन्होंने कुसुम सरोवर में वृक्ष से लिपट करके अपने देह का विसर्जन किया बहुत अनुरागी संत श्री नारायण स्वामी जिनके पद संत समाज में बहुत प्रसिद्ध हैं और उनके दोहे भी संत समाज में बहुत प्रसिद्ध हैं बहुत सुंदर सुंदर दोहे नारायण भजन में ये पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात कितनी बढ़िया बात एक से एक बढ़कर उनके दोहे हैं नारायण स्वामी के उनका एक पद तो हमारे ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है जाहे लगन लगे घनश्याम की जाहे लगन लगे घनश्याम जाहे लगन लगी धनश्याम की जाहे लगन लगी लगीशामी धरत कहूँ पर्व परत है पद परत है। सुधि धाम की गू जाए सुधि धाम की जाहे लगन लगी गनश्या की जाए लगन लगी गनशाम की, गन की छवि निहा नहीं रहत सार सारू रहत सार कछु घरिपल निश दिन की लगन लगी बन शाम की लगन लगी बन शाम की। जितम उठे तित ही उठी भाव जितम उठही उठाव न छाया घाम की सूरती न छाया घाम की जाए लगन लगी गन श्याम किया स्तुति निंदा करो भले हुए सुर करो भले कोई मैर तजी पुल दाम की मेरत जजे पुल काम के रही नामी जाहे लगन लगी के घनश्या जाहे लगन लगी घनश्या महाराज ठाकुर जी की प्रतीक्षा में बड़ा सुख है बहुत सुख है, इतना सुख है कि ऐसे प्रेमियों का चरित्र भी मिलता है जिनको प्राप्ति के बाद फिर उन्होंने प्रतीक्षा मांगी प्राप्ति के बाद भी प्रतीक्षा मांगी श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी वृत्त चतुर्श्लोकी की जहां व्याख्या कर रहे हैं अपने भागवत वृत्ति ग्रंथ में वहां उन्होंने लिखा है कि वृत्ता सुर की तनमयता भाव भूमिका के कारण वज्र के अग्र भाग पर भगवान प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं और भगवान का दर्शन करते हुए वृत्त भगवान की स्तुति कर रहे हैं अह हरे तब पाद एक मूल दास दास तो दर्शन तो हो रहा है पर दर्शन करने के बाद भी वृत्त जी कह रहे हैं हे प्रभो अजात कक्षा इव मातर खगा स्तन्य वत्सराक्षुदार प्रिय प्रियुषित मनोरविंदाक्षसे दृक्षसे दर्शन के बाद भी प्रतीक्षा मांगी जा रही है और उस समय जब प्रतीक्षा के काल में भक्त अपने मन में भाव करता है भगवान मिलेंगे तो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसे होगा वैसे होगा तो भगवान फिर भक्त भक्तवांछा कल्पतरु नाम को सत्य करते हैं भक्त जो जो संकल्प करता है उन्हीं उन्हीं संकल्पों की पूर्ति के लिए भगवान लीला करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण लीला में अक्रूर जी मन में जो जो भाव कर रहे थे भगवान गोष्ठ में होंगे कंधे पर गाय के पैर बांधने का लोमना होगा हाथ में दोहनी होगी और इस ग्वारी वेश को देखकर मैं प्रणाम करूंगा और भगवान दौड़कर मुझे हृदय से लगा लेंगे जो जो भाव अक्रूर जी ने किए ठीक उन्हीं के अनुरूप उसी झांकी में भगवान ने अक्र जी महाराज को दर्शन हमारे वृंदावन की ही घटना है श्री हनुमान प्रसाद कोदारी भाई जी वे वृंदावन आते ही रहते थे वृंदावन के संतों ने कहा कि रास विहारी साक्षात ठाकुर हैं महापुरुष तो लीला करते हैं ना बोले हा साक्षात ठाकुर तो हैं पर ठाकुर अंतर्यामी होते हैं हमारे मन की बात ठाकुर जानकर कुछ लीला दिखावे तो हम समझें कि ये साक्षात ठाकुर हरियामी है तो श्रृंगार भट है ये राधा दामोदर जी के पीछे श्रृंगार वट श्रृंगार वट पर लीला हो रही थी भाई जी बहुत दूर बैठे थे रसिकों का समाज था मन में भाव किया रास बिहारी नृत्य करते हुए भीड़ चीर कर मेरे निकट आवे और अपने गले की पुष्पमाला मेरे कंठ में धारण करावे तो मैं जानू ठाकुर अंतर्यामी है छोटे से लाल जी आठ नौ वर्ष की आयु थी जो बालक बालकृष्ण बने हुए थे वे तो नृत्य करते हुए गए और भाई जी के गले में माला पहना दी भाई जी के नेत्र भर आए और मन में सोचने लगे हो सकता है रास के स्वामी जी ने ठाकुर जी को कह दिया हो कि गीता प्रेस के संपादक हनुमान प्रसाद जी बैठे हैं उनको माला पहना हो बालक हैं पहना दिया दूसरे दिन फिर बैठे संकल्प करके आज ठाकुर जी गुलाबी पोशाक में दर्शन दें तो मैं जानूं कि ठाकुर जी अंतरिया में है हमारे वृंदावन में बार के अनुसार ठाकुर जी की पोशाक धारण कराई जाती है रास बिहारी हो या अपने मंदिर के ठाकुर जी हो रविवार को कुछ गुलाबी रंग की पोशाक होती है सोमवार को चंद्रमा जैसी सफेद पोशाक होती है मंगलवार को मंजीठे जैसी लाल पोशाक होती है बुधवार को हरी पोशाक होती है गुरुवार को पीली होती है और शुक्रवार को हल्की नीली सी पोशाक होती है और शनिवार को कुछ गहरी श्यामता लिए हुए अथवा चित्र विचित्र रंग की पोशाक होती है इस तरह से सातों दिन के अलग अलग पोशाक होती है तो आज गुरुवार था और रास बिहारी पीले रंग की पोशाक में थे और भाई जी आकर उस समय बैठे रास का मंगलाचरण हो रहा था ठाकुर जी सिंहासन पर आ गए थे पर्दा लगा